मुक्ति और उसके उपाय शुभ इच्छा और ब्रह्म विचार भगवान वशिष्ठ देव ने निम्न प्रकार से ब्रह्म विचार का मोक्ष के द्वारों के एक द्वारपाल के रूप में वर्णन किया है मोक्ष द्वार द्वारा परिकीर्ति समो विचार संतोष चतुर्थ साधु संगम एतेन्व्य प्रयत्न चत्वारो दौ प्रयोथवा द्वार ते मोक्षे राजयत्न सर्व सर्वसृज्य संशे एक वसगे जाति चारों वसत योगवाशिष्ट मोक्षद्वार के चार द्वारपाल हैं शम ब्रह्म विचार संतोष और साधु संग प्रयत्नपूर्वक इन चारों की सेवा अन्वेषण करें यदि संभव न हो तो इसमें से दो या तीन का पालन करें क्योंकि जिस प्रकार द्वारपाल प्रसन्न होने पर राजगृह का द्वार खोल देता है उसी प्रकार ये चारों मोक्ष का द्वार खोल देते हैं अथवा यदि यह संभव न हो तो सब कुछ त्याग कर पूरे प्रयत्न से इनमें से एक का आश्रय लेवे क्योंकि एक के वश में आने पर चारों वश में आ जाते हैं अर्थात चारों का पालन होने लगता है वस्तुतः जो वास्तविक तत्व जानने के लिए सचमुच प्रयत्नशील होते हैं तथा शुभ इच्छा के साथ धैर्यपूर्वक अपने अंतकरण में सदा तद विचार करते रहते हैं वे शीघ्र ही अभिलषित पदार्थ प्राप्त करते हैं सद्धर्मस्यावोधा ये निर्बनी सिद्धत्ये साम सिद्ध्य नारदीय पुराण सदिक्षा संपन्न जो व्यक्ति परमेश्वर विषय ज्ञान प्राप्त करने का अत्यंत इच्छुक है उसकी वह पवित्र अभिलाषा शीघ्र पूर्ण हो जाती है ऐसे शुभेच्छा संपन्न व्यक्ति के हृदय में ब्रह्म विचार अपने आप उपस्थित हो जाता है भगवान वशिष्ठ देव ने ब्रह्म ज्ञान की जिन सात अवस्थाओं का वर्णन किया है उसमें यह विषय अत्यंत सुंदर रूप से वर्णित है जब किसी व्यक्ति के जीवन में प्रथम परिवर्तन होता है अर्थात संसार माया से मुग्ध कोई मनुष्य जब मुक्ति पथ की ओर दृष्टिपात करता है तो स्वतः उसके मन में यह विचार उठता है मैं क्यों मूर्ख व्यक्ति की तरह अज्ञान से आच्छन्न पड़ा हुआ हूँ मैं शास्त्र और सत्संग की सहायता से निश्चित रूप से जीवन के उच्च लक्ष्य को प्राप्त करूँगा साधक के जीवन में इस प्रकार की प्रथम दृढ़ इच्छा का उदय शुभेक्षा नामक प्रथमा ज्ञान भूमि कहलाती है ऐसी शुभेच्छा युक्त व्यक्ति के हृदय में अपने आप सद सत विचार प्रारंभ होता है इस प्रकार जब साधक अपने मन में ब्रह्म विषयक विचार करने लगता है तो यह विचारणा नामक द्वितीय ज्ञान भूमि कहलाती है इस प्रकार मन में विचार करते करते क्रमशः साधक के मन का स्थूलत्व तो नष्ट होकर तनुता यानी सूक्ष्मत्व तो प्राप्त होता है वही तनुमानसा नामक तृतीय ज्ञान भूमि है इसके बाद चित्त की अत्यंत निर्मलता होने पर ब्रह्म ही एकमात्र नित्य वस्तु है इससे अतिरिक्त सब अनित्य और असार है ऐसे निश्चित बोध का उदय होना ही सत्यापत्ति नामक चतुर्थी ज्ञान भूमि है तदनंतर इस तत्व भाव के क्रमश दृढ़ होने पर विषयों से असंगता के कारण सत्व गुण की वृद्धि और उसके फलस्वरूप अद्भुत भाव प्राप्त होता है वह असन शक्ति नामक पंचमी ज्ञान भूमि कहलाती है इनके अतिरिक्त दो और ज्ञान भूमिया है तत्व भावनी और तुरीय का अनावश्यक जानकर यहाँ उनका वर्णन नहीं किया जा रहा है इदं चेति विचारित संसाराणंबर अंधकारोपम मैं कौन हूँ एवं यह जगत किस प्रकार कहाँ से आया जब तक ऐसा विचार अंतकरण में उदित नहीं होता तब तक अंधकार की तरह संसार का वह आडंबर विद्यमान रहता है अनष्टमधकार बहुतेज सुसन सुजृंभीत पश्यपिव्यवहि विचारचारुलोचनम जिस ज्योतिर्मय पुरुष के दर्शन का अभाव अंधकार में भी नहीं होता एवं अग्नि आदि तेज समूह के बीच भी जिसका तेज अतिशय झिमृता रहता है उसे व्यवहित होते हुए भी ज्ञानी व्यक्ति विचार रूपी सुंदर नेत्र द्वारा सर्वदा देखते हैं समुद्र से गांधी शैर्यम मेरो स्थिर ब्रह्म चेन्दो व्यक्ति के अंतःकरण में समुद्र के समान सुमेरु पर्वत जैसी स्थिरता और चंद्रमा जैसी शीतलता उदित होती है गतित वापि जागृत स्वतोपिवा नीचार उच्चते येष जिस व्यक्ति का चित्त चलते हुए स्थिर रहते हुए जागृत अवस्था में अथवा स्वप्नावस्था में सदा ब्रह्म विचार में रत्त नहीं रहता उस व्यक्ति को पंडित लोग मृत कहते हैं जिनका मन यथार्थतः चिंतनशील नहीं है जो सूक्ष्म रूप से सभी विषयों का अपने मन में विचार नहीं कर सकते उनके ऐसे दुर्बल हृदय में कोई भी गंभीर विषय दीर्घकाल स्थायी नहीं रह सकता उनका विश्वास अत्यंत सामान्य आघात से ही पूरी तरह नष्ट हो जाता है अतः साधक के लिए चिंतनशील होना अत्यंत महत्वपूर्ण है जिनका मन वास्तविक रूप से चिंतनशील नहीं है तथा जो अपने अंतर में गंभीर विषयों का की गहराई से विचार नहीं कर सकते या नहीं करते ऐसे लोग ढेर सारी पुस्तकें पढ़कर के भी वास्तविक तत्व ज्ञान से वंचित रहते हैं यदि कोई दूसरा व्यक्ति उतना शिक्षित न हो किंतु उसका मन सचम चिंतनशील है और यदि वह सत्य का पिपासु होकर अपने हृदय में अपनी अभिलषित वस्तु के विषय में सर्वदा विचार करने का अभ्यास करे तो उपयुक्त समय पर यह निश्चित रूप से ज्ञान प्राप्त करके कितार्थ होने में सक्षम होता है परमेश्वर की इच्छा से समग्र दुर्लभ सत्य उसके हृदय में अपने आप यथा समय प्रकाशित होते हैं इसका कारण यह है कि एकमात्र इस प्रकार के ब्रह्म विचार में ही वास्तविक ब्रह्म ज्ञान अवस्थित रहता है इसके बिना ज्ञान लाभ नहीं होता जो लोग सच्चे भक्ति योग के द्वारा तत्वज्ञान प्राप्त करते हैं उनके हृदय में यथा समय स्वाभाविक नियमानुसार अर्थात स्वाभाविक रूप से ब्रह्म विचार पैदा हो जाता है विचारे ध्यात्म गेयं तस्यांतरे ध्यान यथा जिस प्रकार दूध में माधुर्य रस रहता है उसी प्रकार ब्रह्म विद्या ब्रह्म विचार का आत्मा है और उसी में जेय ब्रह्म विद्यमान रहते हैं यह बात विद्वान लोग जानते हैं अविचारो अपक्ष प्रतिबंधक पंचदशी स्वयं के भीतर ब्रह्म विचार किए बिना पर ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान कभी नहीं हो सकता क्योंकि विचार का अभाव अपरोक्ष तत्व ज्ञान की मुख्य बाधा है विचाराजाते बोधो अच्छा न सोत्पत्तिमात्र संसारे दहत्यखिल सत्यता विचार के द्वारा उत्पन्न ज्ञान के दृढ़ होने पर उसकी इच्छा न होने पर भी उसे किसी भी प्रकार दूर नहीं किया जा सकता यह ज्ञान उत्पन्न होते ही समस्त सांसारिक अनित्य वस्तु विषयक सत्य भ्रम का नाश कर देता है तनागप विचारेण चेत स स्वृह मनागपी कृतो ये ने न्यम जन्म वशिष्ठ का कथन है कि थोड़े से ही भी यथार्थ विचार के द्वारा जो व्यक्ति अपने चित्त का किंचित मात्रा भी निग्रह करता है उसी व्यक्ति का जन्म सफल होता है विचार कणिका य स्वेलवाम एवैवाभ्या प्रयाति शत शाखता यह जो ब्रह्म विचार कड़िका चित्त में प्रकाशित होती है वही अभ्यास योग के द्वारा शत शाखा युक्त हो जाती है